जाने क्या तूने कही जाने क्या मैंने सुनी बात कुछ बन ही गई जाने क्या तूने रुको, हाँ रुको। नमस्कार तो अभी इंटरव्यू की कुछ कहानियां और तो साहब एक बार हम एक एस का इंटरव्यू देने गए थे रुड़की ये कुछ नेवी एजुकेशन का इंटरव्यू था तो इसमें क्या हुआ कि हमारे साथ ये इंटरव्यू हो रहा था रुड़की तो रुड़की में हमारे साथ एक हमारे एमएससी के साथी थे वो भी गए थे हमारे वो साथी उस समय एल में काम करना शुरू कर चुके थे और हम तो बेकारों की जमात में शामिल थे तो ऑब्वियसली वो साथी चूँकि एमएससी करने के बाद और नौकरी कर रहे थे तो वो हमसे तो ऊपर ही थे और वहाँ पर गए तो हम लोगों ने साथ साथ एक ही बैरक में रहना भी चुना क्योंकि हम लोग एक ही जगह से आए थे ऑब्वियसली एक ही ट्रेन से गए थे और जाहिर है कि वापस भी हम लोग को साथी लौटना था तो साहब हम लोग वहाँ गए और इंटरव्यू एसएसबी के इंटरव्यू में जैसा कि हमारे फौजी साथी जानते होंगे एस के इंटरव्यू में तीन हिस्से होते हैं तो उसमें से एक हिस्सा ग्रुप टेस्टिंग का भी होता है ग्रुप टेस्टिंग मतलब आप ग्रुप में किस तरह का व्यवहार करते हैं तो उसके बारे में बातें होती हैं तो उस इंटरव्यू में हमारे वो मित्र जो थे वो घाटी बनारसी थे मतलब देखिए हम भी हैं बनारसी मगर हम थोड़ा अलग हट के बनारसी हैं मतलब हम उतने पक्के बनारसी नहीं हैं जितने पक्के हमारे वो मित्र थे अब देखिए पक्केपन की परिभाषा आपको बताता हूँ बनारसी होने में पक्केपन के हिसाब से उनका यह था कि वो मस्ती में रहते थे मतलब उनको ज़्यादा चिंता नहीं थी और ना तो नौकरी मिलने की चिंता थी और ना इंटरव्यू में असफल होने की चिंता थी तो साहब हमारे वो मित्र जो थे उन्होंने क्या किया कि वो इंटरव्यू भी उसी मुद्रा में दे रहे थे और हम अगर जो थोड़ा सीरियस होने की कोशिश करते थे तो वो हमसे कहते थे अरे यार तुम काहे परेशान हो रहे हो भाई छोटी छोटी बातों को लेकर चिंतित हो रहे हैं वो इंटरव्यू चार दिन चलता था तो चार दिन 20-25 लड़के एक साथ इंटरव्यू दे रहे हैं उसमें वो हमारे साथी हैं और वो हमसे लगातार कह रहे हैं कि भाई काहे परेशान हो रहे हो काहे परेशान हो रहे तो अब यार हम भी सोचें कि भाई हम काहे परेशान हो रहे हैं अब साहब चलिए इंटरव्यू शुरू हुआ और भैया इंटरव्यू में हम लोग को एक काम था जिसको बोलते थे स्नेक रेस उसे स्नैक रेस में क्या होना था कि एक फूस का बना हुआ एक लंबा सा सांप जैसा रस्सी बना दिए थे और भारी रस्सी होती थी कि छह लड़के उस रस्सी को उठाकर के और विभिन्न ऑब्स्टेकल्स को पार करें अब अनेकानेक ऑब्स्टेकल थे उसमें एक ऑब्स्टेकल ये था कि एक जाली लगा कर के एक दीवार जैसी चीज़ थी उसके ऊपर से जाना था और फिर बंगा, उसके आगे जाली थी उसी पर से उतरना था मेरे ख्याल से आप लोगों ने अगर फिल्में उल्में देखी होंगी तो उसमें शायद आप लोग को कहीं दिखाई पड़ जाए ये जाली लगाना देखिए मैं वर्णन तो उतना नहीं कर पा रहा हूं मगर ये था कि उस ऑबस्टेकल को लेकर मतलब उस ऑबस्टेकल में वो अपना स्नैक को लेकर के पूरे ग्रुप को पार करना और साहब वो ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर साहब जो थे वो किनारे खड़े देखते रहते थे तो अब तीन टीमें बनी थी हमारी टीम भी थी एक दूसरी टीम थी एक तीसरी टीम थी और हम लोगों को रेस करनी थी और जो टीम सबसे पहले पहुंचती वो टीम जीत जाती उस टीम को कुछ नंबर मिलते और कानून सिर्फ ये था कि भैया पूरा ग्रुप सारे ऑबस्टेकल पार करेगा और अगर कोई लड़का ग्रुप का नहीं पार कर पाया तो वो ग्रुप का फेलियर माना जाएगा चलिए साहब कोई बात नहीं भैया हम लोग करने लगे अब हमारे ये जो मित्र थे एल वाले इन्होंने क्या किया ये मेरे ठीक पीछे थे अब जब मैं एका एक उस दीवार के पास पहुंचा जाली पे चढ़ने के लिए तो मुझे लगा कि यार मेरे कंधे पे बोझा थोड़ा ज्यादा हो गया तो पीछे मुड़ के देखा पता चला हमारे ये मित्र जो थे ये साइड से निकल गए और ये निकल के दीवार के उस पार पहुंच गए और हमसे बोले आ जाओ आ जाओ ग्रुप कोई कौनो बात नहीं हम बोले भाई ठीक है कौनों बात नहीं तो हम तो अपना बोझा उठा के हम किसी तरह दीवार उवार पार किया आप लोग जो हमको देखे होंगे वो तो जानते ही होंगे कि भाई हमारा वजन तो शुरू से ही थोड़ा ज़्यादा था ही तो उस समय भी थोड़ा ज़्यादा ही था तो खैर हम पार कर गए भैया दीवार उवार पार करके उस तरफ पहुँच गए हम लोग अपना खैर रेस उस खत्म हुआ हो गया हम लोग ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर हम लोग के ग्रुप से पूछा कि भाई आप लोग का ग्रुप पूरा पार कर गया था, हाँ था। पा। इंडिविजुअल इंटरव्यू भी होता था उसमें तीन नंबर का था नौ सौ नंबर का होता था पूरा एस एस बी और उसमें तीन सौ नंबर का इंडिविजुअल इंटरव्यू भी था इंडिविजुअल इंटरव्यू के लिए जब हम पहुंचे तो जैसा कि मैंने आपको पिछली बार बताया था कि भैया इंडिविजुअल इंटरव्यू के लिए एक घंटे का टाइम मिलता है उसमें सारा फिलर बहुत होते हैं अब ये जो फिलर होता है ना इसमें इंटरव्यू बोर्ड का जो चेयरमैन साहब जो बैठे होते हैं वो फालतू सवाल बहुत पूछते हैं बहुत मतलब इतने सवाल पूछते हैं कि आपको समझ ही नहीं आता कि इसमें से कौन सा सवाल इंटरव्यू के मतलब का है और कौन सा इंटरव्यू के बेमतलब का है तो अब साहब उन्होंने पूछना शुरू किया और पूछते पूछते एकाएक हमसे पूछे कि अरे भाई आप लोग का ग्रुप जो था उसने कैसा काम किया वो स्नेक रेस में हम बोले साहब अच्छा काम किया बढ़िया हम लोग फर्स्ट पोजीशन तो नहीं लाए मगर हम लोग सेकंड पोजीशन पे आ गए थे बोले अच्छा ये बताइए कि आपके पूरा ग्रुप आप लोग का पार कर गया था हम लोग बोले हाँ साहब बोले पूरे ग्रुप ने सब काम किए थे बोले साहब सब काम किए थे बोले अच्छा तो आपके पीछे वाला जो कैंडिडेट था वो पार कर पाया था क्या बोला साहब अब पीछे रहा होगा तो हम देखे नहीं बोले आप देखे नहीं बोला हाँ साहब आप पीछे कैसे देखते पीछे तो हम देख नहीं सकते थे ना। तो बोले कि अच्छा तो आपसे आपने ध्यान नहीं दिया उस पर मतलब आपको अपने ग्रुप का कोई ख्याल नहीं था अरे यार हमको लगा ये तो गड़बड़ा गया ग्रुप का ख्याल कैसे नहीं था ग्रुप का ख्याल था बोले नहीं साहब हम देखे थे पार किया हमारे साथ बोले अभी आप कहे थे नहीं देखे थे अभी कह रहे हैं देखे थे हम बोले नहीं मतलब अरे हम इतना ध्यान नहीं रखे थे मगर हाँ हम देखे थे कि वो पार किए हैं बोले अच्छा ठीक बोले अच्छा ये बताइए कि वो जो दीवार वाला ऑब्स्टेकल था उस पे भी वो पार किए थे हम सोचे साला पकड़ लिए क्या ये मगर हम बोले भाई अब दोस्ती तो दोस्ती है बनारसी तो बनारसी अब हम एक बार कह दिए तो कह दिए हम भैया कह दिए कि हाँ भाई पार किए थे तो पार किए भाई साहब अब चाहता तो नहीं हो आपको बताना मगर चूंकि आप लोग जानते हैं कि मैं बैंक की नौकरी करता हूँ तो ये तो पक्का है कि उस नौकरी में नहीं गया होगा तो नहीं गया इसलिए क्योंकि वहाँ मैं फेल कर दिया गया और फेल भी किया गया मुझे तो यही लगता है कि ये झूठ बोलने की वजह से ही फेल किया गया अच्छा सा अब भैया ये तो एक कहानी हुई अब एक और कहानी आपको बताता हूँ वो भी ऐसे ही न सुढ़ेपन एक कहानी देखिए क्या हुआ कि हमारे यहाँ पर फॉरेन पोस्टिंग स्टेट बैंक में होती थी और फॉरेन पोस्टिंग बड़ी मतलब प्रेस्टिजस चीज़ मानी जाती है हमें तो शुरू में पता नहीं था जब सेंट्रल ऑफिस आए तभी पता चला और हमारे भाई को एक बार फॉरेन पोस्टिंग मिल गई तब हमें समझ आया कि भाई फॉरेन पोस्टिंग क्या चीज़ होती है क्योंकि पहले तो हम लोग नहीं समझते थे कि, कि इस लायक भी हैं हम लोग कि फ़ॉरन पोस्टिंग पर जा सकें या उसके लिए कंसिडर किए जा सकें यह भी नहीं मालूम तो अब साहब हम पहुंच गए वहां पर फ़ौरन पोस्टिंग के लिए हमारा नाम भेजा गया इंटरव्यू के लिए बुलावा आ गया इंटरव्यू के लिए पहुंचे तो अब इंटरव्यू पहले ग्रुप डिस्कशन भी हुआ था तो अब ग्रुप डिस्कशन में आपको बता दें कि ग्रुप डिस्कशन में जब हम जो लोग हमारे ग्रुप में थे उनको देखे देखे सेंट्रल ऑफिस में पहुँचने के बाद हमारे अंदर हिम्मत बहुत आ गई हम हिम्मत की हमारे अंदर कभी कोई कमी नहीं रही सेंट्रल ऑफिस पहुँचने से पहले अलबत्त थोड़ी कमी थी मगर उसके बाद अब इसको आप चाहे तो हिम्मत की कमी समझिए या लोगों के लिए इज्जत में कमी हो गई थी तो खैर अब साहब ग्रुप डिस्कशन में तो हम बे बोल दिए अंग्रेजी हमें थोड़ा हमारी है मतलब थोड़ी मुलायम है मगर हम बोल देते हैं हम अंग्रेजी में भी ऐसा नहीं कि हम बोलना नहीं जानते हैं बोल लेते हैं मगर हम मुलायम है मुलायम थोड़ी अंग्रेजी बोलते हैं और साहब हम उसमें गए वहाँ पर ग्रुप डिस्कशन में भी पूरा अपनी बात कहे अब इंटरव्यू जो था वो ये था कि भैया इंटरव्यू होगा बारह ही तेरह लोग हैं इस मतलब आज के ग्रुप में मगर लंच के बाद होगा अब देखिए क्या हो रहा था कि सेंट्रल ऑफिस में ही इंटरव्यू हो रहा था हम सेंट्रल ऑफिस में ही पोस्टेड थे हमारा डिपार्टमेंट बारहवें फ्लोर पर था और इंटरव्यू जो था वो शायद अठारहवें फ्लोर पर हो रहा था या अट्ठारवें फ्लोर पे हो रहा था तो ये हुआ कि भाई ग्रुप डिस्कशन हो गया है अब आप लोग चलकर लंच कर लीजिए और लंच के बाद फिर जो है आप आ जाइए साहब अट्ठारहवें फ्लोर पे बैठ जाइए और आप लोग को बारी बारी बुला के इंटरव्यू कर लिया जाएगा बोले ठीक है भाई या शायद इंटरव्यू ग्यारहवें फ्लोर पर होना था अब यार याद नहीं है इतना अब साहब हम लोग लंच के लिए पहुंचे ये तो हमें याद देखिए मुझे यह भी याद है कि मैं उस दिन बड़ा मतलब बढ़िया एक सूट बनाया था वो पहने हुए था नीले रंग का शायद सूट था और एक हल्के नीले रंग की कमीज थी देखिए मैंने आप लोग को पहले भी बताया होगा कि मेरा वजन थोड़ा ज़्यादा है ज़्यादा मतलब यह है कि मेरे नाप की कमीज देखिए ये खैर बाद की बात पहले क्यों बताऊ मगर इतना पहले बता देता हूं कि मेरे नाप की कमी जो समय दूसरा कोई सेंट्रल ऑफिस में नहीं पहनता था इतना ही कह सकता या पहनता होगा भाई तो मैंने उसको देखा नहीं तो अब साहब हम लोग लंच के लिए पहुंचे लंच के लिए पहुंचे तो अब जब पहुंचे वहां पर तो देखिए बाकी जो कैंडिडेट लोग थे उनसे तो मुझे चिंता नहीं थी मगर अब वहाँ पर जो लोग इंटरव्यू में थे मतलब इंटरव्यू बोर्ड के जो मेंबर थे वो भी उसी लंच रूम में खड़े थे और कुछ उच्चाधिकारियों को भी बुला लिया गया था मेरे ख्याल से वो फ्री लंच के लिहाज से बुला लिया जाता होगा तो साहब वो भी वहाँ पर थे तो भाई ज़्यादा उच्च अधिकारी मतलब अब सी जेम थे वहाँ पर और बाकायदा हमारे इंटरव्यू बोर्ड के मेम्बरान थे तो सेंट्रल ऑफिस में पहचानता मैं सभी को था और खाना होना शुरू हुआ हमने कहा भाई देखो अब यहाँ पर इस वक्त खाना तो चम्मचे से है हमने कहा देखिए बाइट के खाना नहीं है प्लेट में लेकर खाना है तो खाना चम्मच से है ये बात पक्की है अब यार चम्मच से खाना है तो भाई क्या खाओगे हमने कहा यार ऐसा है कि चावल खा लो उसी में साले सब्जी डाल लो जो चीज़ चम्मच में उठ के आ जाए उसको खा लो हमने कहा इस वक्त चिकन विकन छोड़ो चिकन का लालच करना भी बुरी बात है हमने कहा यार चिकन लेंगे तो फिर साला प्लेट एक हाथ में चिकन दूसरे हाथ में पकड़ के उठा के खाओ फिर हाथ हमने कहा यार ये सब चक्कर छोड़ो चिकन का क्या लालच करना यार अब साहब हमने खाना शुरू किया देखिए एक डर हमको हमेशा से रहता है मतलब अब मेरे बच्चे और मेरी पत्नी तो ये बात पक्का जानते हैं कि अगर मैं कुछ खाऊँगा तो वो मेरे ऊपर गिरेगा जल हंड्रेड परसेंट चोर है तो मतलब अब यह लोग कहते हैं कि आप चाय पीते हैं तो चाय भी आप टपका लेते हैं ऐसा होता नहीं है मगर ऐसा कहा जाता है होता है, होता है, है यार। <laughs> तो भाई अब सवाल यह है कि अब वो चिकन अगर मैं पकड़ लेता तो मेरे को पक्का था कि चिकन मेरे ऊपर गिरता खैर मैंने भैया जो दाल चावल कुछ लिया एक आध शायद कोफ्ता उफ्ता था वो ले लिया और आ गया किनारे हट के खड़ा हो गया मैंने यार कहा यार अब कहाँ इन सब बड़े आदमियों की भीड़ में जाना और हमारे जो बाकी साथी थे वो अपना इंटरव्यू बोर्ड के मेंबरान के सामने आमने इधर उधर घूम रहे थे ताकि लोग पहचान लें किसी सीजीएम से बात कर रहे थे कभी कोई डी बात कर रहे थे अपने अपने सब अपने अपने कुछ दिखा रहे हम भैया थोड़ा किनारे हट के खड़े हो गए मगर हमको फिर ख्याल आया अरे यार हम अरे हम भी किए हुए हैं ना हमें ख्याल आया कि अगर ऐसे अलग थलग खड़े रहेंगे तो हमको साला लोनर समझा जाएगा हमको समझा जाएगा कि ये सोशल नहीं हमने कहा इसलिए लोगों के पास जाके खड़े हों कम से कम गर्दन तो हिलाते रहे और साहब हम थोड़ा करीब चले गए लोगों की जहाँ लोग कई लोग दस पंद्रह लोग या छः आठ लोग खड़े हो तो उनके आसपास जाके खड़े हो जाएं। आप भाई साहब न सुपन की बात सुन लीजिए एक साहब उसमें से चिकन खा रहे थे और वो भाई साहब चम्मच से अपने चिकन देखिए चिकन की टांग थी चिकन जो है वो भी कई तरीके का टुकड़े होते हैं उसमें अगर वो चिकन का पीस होता तो अलग बात वो चिकन की टांग थी और वो टांग में से कुछ उसका हिस्सा छुड़ा रहे थे और चम्मच से उसको काटने की कोशिश कर रहे थे अच्छा हमारी जो मेस है ना उसमें खाना अच्छा बनता था मगर अब भाई सारा खाना बराबर से पके ये तो होता नहीं वो टांग शायद थोड़ी कम पकी होगी भैया चिकन उसने अपना बदला ले लिया वो उनकी प्लेट से निकल भागा और साहब हम तो सामने थे वो चिकन भैया हमारी तोंद पे आके छपाक से लगा अब साहब वो चिकन जो छपाक से लगा हमारी तो प्लेट हाथ से छूटते छूटते बची अब हम करें तो क्या करें वो साहब बोले अरे सॉरी रवि हमने देखा वो एक सीजियम थे अब हम क्या कहें भाई गाली भी तो नहीं दे सकते और इधर इंटरव्यू बोर्ड वाले खड़े हुए हैं उन्होंने खैर नहीं देखा था ये दुर्घटना उन्होंने नहीं देखी उन्होंने खाली उन साहब को सॉरी रवि कहते हुए सुना तो अब देखिए हमारा नाम तो उनको पता चल गया हम ये समझ गए कि हमारा नाम इन लोगों को मालूम हो गया मगर खैर साहब वो चिकन गिर गया हमने भैया हमने अपनी कमीज़ की तरफ देखा अब यार कोट तो हम उतार आए थे कोर्ट तो हम बाहर वहीं छोड़कर आए थे ना तो खाली कमीज पहने थे टाइल लगाए हुए थे और वो कमीज पर अब वो एक चिकन का धब्बा हम भाई उसकी तरफ देखे और जाकर धीरे से अपनी प्लेट रख दी खाना उना पूरा खाए नहीं थे प्लेट रख दिए और प्लेट रख के हम सीधे बारह माले पर मतलब ट्वेल्थ फ्लोर पर आ गए बारह माले पर आए और हमने कहा यार अब कोई दुर्घटना हो इसके पहले जाकर इसको धो लेते हैं हमको ये मालूम था हमारी पत्नी ने बताया था कि कोई दाग अगर पड़ जाए उसको फौरन धो लो तो साफ हो जाता है तो हमने सोचा यार उसने सही बात बताई थी हम जल्दी से गए और धोने लगे हमने कहा यार पानी से तो ये धुलेगा नहीं ये तो मसाले वसाले दाग है तो इसको साबुन भी था बाथरूम में साबुन रहता हम उसी साबुन को लगा के ऐसा धोए भैया आप लोग को बता देता हूँ कि हल्दी और तेल उसमें अगर आप साबुन लगाएंगे तो वह लाल हो जाता है साहब वो लाल रंग का निशान हमारी कमीज पे आ गया अब आप सोचिए बटनों के नीचे लाल रंग का निशान और अब पड़ा हुआ है और ऊपर से गीला हमने कहा चलो गीला तो सूख जाएगा अब क्या करें अब साहब इसके बाद हम वापस आए अपने डिपार्टमेंट के अंदर घुसे हमारे शुभचिंतक हमारे सहकर्मी वो बोले श्रीवास्तव साहब क्या होगा खाना पेट के बाहर से भी ठूस रहे थे क्या हमने कहा यार तुम लोग इतने मनहूस हो कि किसी आदमी के साथ एक्सीडेंट हो जाए तो तुम लोग उसको इस तरह से बात करते हो तो हमारे दोस्तों ने कहा कि भाई आखिरकार बात क्या है हमने बताया कि भाई देखो ऐसे ऐसे हो गया किसी की प्लेट से उछल के चिकन यहाँ आ पड़ा और ऐसे तो हमारे दोस्तों ने कहा कि अरे आसान बात है भाई कोई बात नहीं है उसको टाइ से ढक लीजिएगा अरे यार दाग इतना छोटा होता कि टाइ से ढक जाता तो बात अलग थी मगर खैर हमने सोचा अच्छा चलो मगर हमारे मित्रों ने एक बात तो पक्का समझ लिया था कि श्रीवास्तव साहब को किसी और की कमीज़ तो आएगी तो इसलिए इनको ये सलाह देना तो बेकार है कि भैया कमीज बदल लीजिए और जाकर नई कमीज़ खरीद ले इसका तो समय नहीं था और ऑब्वियसली औकात भी नहीं थी अब साहब हम उस टाई से दबाए हुए ढके हुए और ऊपर से अपना कोट पहन करके उसको किसी तरह छुपा करके पहुँचे साहब वापस पहुँच गए अब इंटरव्यू देने पहुँचे साहब इंटरव्यू देने जब पहुँचे तो तब तक वो बाकी सब कुछ तो सूख गया मगर वो एक लाल दाग वहाँ पड़ा हुआ था और अब हम आपसे ये बता सकते हैं कि हमें इंटरव्यू के सवाल तो नहीं याद हैं मगर हमें ये अवश्य याद है कि हमने कितनी बार उस धब्बे को छुपाने के लिए कभी अपनी टाई को समेटा कभी अपने कोट को फैलाया तो मुझे तो लगता है कि इंटरव्यू बोर्ड वालों ने हाँ मुझे सेलेक्ट किया गया मुझे सेलेक्ट कर लिया गया था इंटरव्यू बोर्ड वालों ने शायद मेरी उस एक्टिविटी को देखकर कर यह समझा होगा कि एक्शन ओरिएंटेड आदमी तो साहब इसलिए मैं फॉरेन पोस्टिंग में तो गया ही था तो एक्शन ओरिएंटेशन समझ में आया तो अब इसको आप चाहे उस चिकन का न समझिए या जो भी समझिए मगर ये एक और इंटरव्यू का ऐसा किस्सा है जो कि मेरे जीवन में अभूतपूर्व है और शायद अविस्मरणीय भी है मैं यही कह सकता हूँ तो दोस्तों समय देने के लिए धन्यवाद आपने मेरी बात सुनी और अब इसी तरह की कुछ अपने जीवन की और अपने दोस्तों के जीवन की कुछ कहानियाँ और घटनाएँ लेकर के आपके सामने अगले हफ्ते फिर आऊँगा झुके उठे पाँव रुक रुक के उठे आ गई चाल नहीं बात कुछ बन ही गई जाने क्या